सखीरी सखीरी सखीरे, सखीरे, सखीरे पिक नाम नाम न ना पूछो सखीरी पिक नाम नाम न ना पूछो मैं कैसे बताऊँ ये कहते ल जाऊँ ये मैं कैसे बताओ ये कहते लगाओ सीरी ना, ना, ना पूछो सखीरी पूछोरी किनारे एक दिन मैं खड़ी थी पहले घटा की हल्की हल्की घड़ी थी कैसी सुहानी खड़ी थी पलख उठी और खिया लड़ी थी बनाया तुझको बावरी बता दे उसका नाम रि सखीरी बीकाना नाम, नाम ना पूछो सखीरी पिकाना नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आपको बताऊं, आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला रविंद्र संगीत का कार्यक्रम था जिसमें कि एक साथ स्टेज पर 100 व्यक्ति रविंद्र उसको कुछ उसका नाम ही था कि 100 व्यक्ति एक साथ गाएंगे और ऐसा 10 केंद्रों पर हुआ यानी कि एक व्यक्ति एक साथ गा रहे थे देखिए मुझे बंगला समझ नहीं आती और संगीत की समझ भी मेरी बहुत सीमित है मगर सुनने में बहुत अच्छा लगा तो साहब सोचा कि एक अच्छी चीज जो आज मेरे साथ हुई वो आपके साथ साझा कर लूं एक बात दूसरी बात आपको बताऊं कि आजकल चुनावों का मौसम चल रहा है तो साहब जिंदगी में भी मेरे साथ आजकल चुनाव का वक्त चल निकला है हुआ यूं की जैसा आप जानते ही हैं कि मुझे अपना विषय चुनने में बहुत आलस्य आता है यानी कि ये आपके साथ बात करने के लिए जब मैं विषय चुनता हूं, तो मुझे आलस्य के कारण हर बार सोमवार से शुरू करता हूँ विषय सोचने के बारे में और साहब आखिर में वही शनिवार रविवार की शाम आ ही जाती है वैसा ही आज भी हुआ और मैं आज तय कर चुका था कि आपके साथ बर्तनों पर बात करूंगा अब देखिए बर्तनों पर बात करूंगा आपने सुन लिया क्योंकि ये मैं इस बार आपसे बर्तनों पर बात नहीं कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं उसकी एक वजह है हुआ यूं कि जैसे चुनाव में होता है ना कि ओवर नाइट कुछ परिवर्तन हो जाते उसी तरह से हमारे चुनाव में भी ओवर मतलब ओवर आवर परिवर्तन हो गया हुआ यूं कि मेरी पत्नी एक गाना सुन रही थी मैंने आपको बताया ना कि वो चूंकि गाना सुनती सुनाती ये सब हैं तो उनका बजाया हुआ गाना मुझे तो सुनना ही पड़ता है तो साहब वो गाना सुन रही थी और वही गाना आज अभी आपने सुना है ये उनकी आवाज में मैंने तो लता मंगेशकर जी की आवाज में सुना तो साहब जब वो ये गाना गा रही थी ना जब गाना सुन रही थी तो मुझे लगा कि यार ये विषय ज्यादा अच्छा है बोलने के लिए और बस साहब पट परिवर्तन हो गया तुरंत और मैंने तय किया कि आज आपसे इस नाम लेने या नहीं लेने पर बात करता हूं देखिए जैसा कि गाने में यानी गीत में के मुखड़े में ही आपने सुन लिया कि सखी से वो हमारी जो गायिका है वो ये कह रही है कि साहब पिया का नाम कैसे लू ये परेशानी है उसको अब साहब ये जो फिल्म है मेरे ख्याल से 50-60-70 साल पुरानी होगी तो हम लोग ये बात करने लगे कि 50-60-70 साल पहले ये नाम लेने वाली प्रथा नहीं थी मगर आज तो नाम ही लिया जाता है और सच बात ये है कि नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं मानी जाती आखिरकार नाम दिया है अच्छा नाम है आपका मान लीजिए आपका नाम आनंद प्रकाश है तो आनंद प्रकाश का नाम यदि कोई लेता है तो क्या बुरी बात है और सच बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम सबसे प्रिय होता है हा बदनाम नहीं भैया नाम मैं कह रहा हूं अब आपने वो लगा दिया कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अपना नाम सुनना सबको याद रहता है सबको बहुत अच्छा लगता है और अगर किसी को आपका नाम याद रह जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है कह रहे यार देखो फलाने को इतने साल के बाद भी मेरा नाम याद है मगर वही नाम जब आपकी पत्नी लेती है तो आप मतलब बुरा मान जाते ऐसा मैं कहूंगा कि सामाजिक रूप से ये अटपटा लगने लगता है या आपका छोटा कोई आपका नाम ले लेता है तो आपको अटपटा लगने लगता है छोटा मतलब चाहे पदेन छोटा हो चाहे आयु में छोटा हो और सच बात तो यह है कि बड़ा भी जब आपका नाम लेता है तो आपको अटपटा लगता है क्योंकि हमारे समाज में जो मैंने देखा है मैं वो आपको बताता हूं हमारे समाज में किसी को भी परिवार का सदस्य हो या बाहर वाला हो केवल नाम से बुलाना कोई बहुत सम्मानजनक बात नहीं लगती है यानी कि हमारे यहां पर बात बात में नाम के आगे जी लगा देना या अगर मेरा नाम रवि है तो रवि भैया कह देना यह एक कॉमन फीचर है जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने शायद पहले भी आपसे बताया होगा मेरी पत्नी मुझको श्रीमान जी कहती है और मैं अपनी पत्नी को उनकी अनुमति से मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या नाम से पुकारा जाए तो उन्होंने जो भी नाम स्वीकार किया मैं उसके आगे देवी लगाता हूं अब साहब देखिए आप, आप हंस रहे होंगे मगर जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि ये देवी लगाना जो है ये एक आदत बन गया है और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि मैं अपनी बेटियों तक को जब बुलाता हूं तो मैं उनका नाम लेना मुझे लगता है कि थोड़ा अटपटा लगता है तो यदि मुझे अपनी बेटी को बुलाना होता है तो मैं उसको कुकु जी कहता हूं यह बात सही है कि नाम लेना चाहिए परंतु सवाल यह है कि नाम लेना या बुलाना यह क्यों ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी मैं किसी व्यक्ति को ए, सुनो, ऐसा ऐसा कहकर क्यों नहीं कह सकता कह सकता हूं मगर समाज ने एक व्यवस्था बनाई है जिस व्यवस्था के अंतर्गत नाम लिए जाते हैं अब साहब उसी समाज ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जिस व्यवस्था में हम रहते हैं हमारी व्यवस्था में एक बात पक्की है कि किसी भी बड़े का नाम लेना एक उसका एक तरह से सम्मान न करना है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपमान करना है मगर सम्मान न देना है हमारे समाज के हिसाब से यही मेरे ख्याल से यदि पश्चिमी समाज में चले जाएं। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है मुझको ख्याल है कि मैं अमेरिका गया वहां पर मेरी बेटी के पड़ोस में एक साहब रहते हैं क्या नाम है उनका यार जीद। मिस्टर जिम अब देखिए मेरी पत्नी ने कितनी आसानी से बता दिया कि उनका नाम जिम है मगर मैं आपको उतनी आसानी से नहीं बता सका कि उसका नाम जिम है क्योंकि मुझको उनका नाम लेते वक्त मिस्टर जिम कहना मजबूरी लगा मुझे नहीं लगा कि मैं केवल जिम कहूंगा तो मैं उनको उचित सम्मान उनके अनुपस्थिति में भी दे पा रहा हूं अब आप खुद भी सोचिए अपने आसपास में देखिए आप कितनी बार अपने किसी बड़े से उसको नाम लेकर आवाज देते हैं चाहे झगड़ा ही हो मगर ठाकुर साहब ही रहते हैं ठाकुरवा नहीं बनते हाँ एक बात आपको बताऊं। ठाकुर साहब भी अगर ठाकुरवा भी बन गए तो ठाकुर उनका नाम नहीं उनका पद है पद मतलब सरनेम या वो गांव के ठाकुर या आपके मोहल्ले के ठाकुर या ठाकुर आप इन द सेंस कि वो बड़े आदमी हैं इसलिए आप कह रहे हैं ठाकुर चाहे ठाकुरवा हो जाए मगर आपने नाम लेकर सुरेंद्र को गाली कभी नहीं दिया मान लीजिए कि उनका नाम श्री सुरेंद्र नाथ सिंह रहा हो तो सुरेंद्र को आप गाली नहीं दे रहे तो अब सवाल यह है साहब कि मैं आज का समाज देख रहा हूं हमारे समाज में छोटे छोटे उम्र के बच्चे मैंने अपने परिवार में ही देखा हमारे यहां पर कुछ बच्चे हैं जो मेरी पत्नी की सहेलियों को या उनके मित्रों को नाम से बुलाते हैं मैं तो केवल यही कह सकता हूं साहब कि मुझे आ, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है मगर मुझे शॉक जरूर लगता है इसलिए लगता है क्योंकि मैं ये नहीं कि वो उनके सम्मान में कोई कमी कर रहे हैं मुझको लगता है कि ये सामाजिकता निभाने में पीछे रह जा रहे हैं अब यहाँ पर मुझसे जहां पर मेरी बातचीत हुई तो उसमें मेरी पत्नी ने मुझे एक बहुत ही जैसे कहते हैं विलक्षण सुझाव दिया उसने कहा कि तुम अपने आप को उस परिस्थिति में रखकर देखो जहां पर कि तुम्हें नाम से बुलाया जा रहा है तुम्हारे किसी छोटे के द्वारा मैंने कहा कि अगर मैं अपने आप को उस परिस्थिति में रखूंगा तो मैं अपनी जबान बंद नहीं रख पाऊंगा और मुझे उस छोटे व्यक्ति से कहना पड़ेगा कि भाई साहब तमीज से बात करिए मैं आपका मित्र नहीं हूं तो अब इस विलक्षण सुझाव के बाद जब मैंने ये जवाब दे दिया तो मेरी पत्नी चुप हो गई उन्होंने कहा कि तब मैं यही कहूंगी कि आप अभी पिछड़े हुए ठीक है पिछड़े हुए ही से। मैं ये सवाल अब आपके सामने रख रहा हूं आप यह बताइए कि आप में से कितने लोग अपने से छोटे के द्वारा नाम से पुकारा जाना पसंद करेंगे नंबर वन नंबर दो नंबर दो क्या आप अपने से बड़े को या अपने समकक्ष को या अपने उच्चाधिकारी को नाम से बुलाएंगे संबोधित करेंगे बात करेंगे मैं चाहूंगा कि इस बात पर आप विचार करें और एक बार सोचकर देखें तो सवाल यह है कि नाम में क्या रखा है मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हम हम उस समाज से आए हैं या हम ये कहें कि हम उस एज से आए हैं हम उस एज से आए हैं जहां पर कि डाक नाम रखा जाता था डाक नाम मतलब एक प्यार का नाम होता पुकारने था पुकारने का नाम होता था तो हर बच्चे के दो नाम होते थे एक पुकारने का नाम और एक असली नाम कहा जाता था कि यह स्कूल का नाम है। स्कूल का नाम मतलब जहां पर आपको नाम लिखाया जाएगा राम प्रकाश श्याम प्रकाश हरि प्रकाश कुछ भी आपका नाम लिखाया जाएगा और घर में आप बच्चा, बाबू राजा भैया ऐसा कुछ नाम आपका होगा मसलन मैं आपको बता दू मेरा नाम भैया शायद इसलिए रखा गया कि मेरा छोटा भाई जो है वो मुझे भैया कहकर ही पुकारे तो भैया नाम से ही मैं आज सत्तर साल की उम्र तक मुझे बड़े तो अब शायद परिवार में एक ही दो लोग बचे हैं जो कि मुझे भैया कहते तो भैया कहकर वो भी आज तक बड़े लोग भी मुझे रवि कहकर शायद ही किसी ने पुकारा मेरे पिताजी ने बहुत उम्र के बाद यानी कि अपने जीवन के शायद अंतिम चार पांच वर्षों में मेरा नाम लेना शुरू किया उसके पहले वो मुझे भैया ही कहते थे और जब अंतिम चार पांच वर्षों में नाम लेना शुरू किया तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत लोगों को भैया कहते थे तो शायद मुझे उनसे अलग करने के लिए उनको ये नाम लेना पड़ा था मेरा भाई वो मुझे भैया ही बोलता है यानी कि बैंक में हालांकि हम दोनों साथ काम करते रहे और अक्सर ऐसा मौका आया जहां पर कि हम उसको बताना पड़ा कि फलाने तो उसने मेरा नाम बताया और कहा कि मेरे भाई हैं और जब बात किया तो मुझसे भैया कहकर ही बात किया मैं यही कहूंगा कि साहब मेरे कानों के लिए वो वो शहद था। मेरा नाम लेकर बात करते तो शायद मुझे अटपटा ही नहीं बुरा भी लगता पत्नी आप पति का नाम लेती है। बहुत कॉमन फीचर है क्यों ना ले आखिरकार अब सवाल यह है साहब कि अगर नाम न ना लें तो क्या लें? क्या बोलें? क्या कहें उनसे यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है तो साहब नाम की कथा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं या इसके आगे भी हम लोग बात करेंगे मगर तब बात करेंगे जब आप अपनी बात मुझसे कहें। तो आप भी अपनी बात मुझसे कहिए और मुझसे नहीं भी कहें तो बातें तो करिए ना इस बारे में मैं मैं आज इसीलिए इस विषय को यहीं बंद कर रहा रहा हूं हूं और इसके बाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अपने बहुत ही प्यारे दोस्त सतीश चंद्र धींगरा जी का लिखा हुआ एक रिपोर्टताज जो उन्होंने ऋषि कपूर के बारे में लिखा है अब रिपोर्टताज पढ़ता हूं उसके बाद फिर बात करेंगे ऋषि कपूर है जिंदगी नहीं। ऋषि कपूर का नाम वो रोमांटिक हीरो जो हीरोन को लेकर भाग जाता है और फिर प्रेम रोग का दुविधाग्रस्त युवक लैला मजनू का वीरान मजनू उसकी कितनी ही छवियां हैं और हर छवि का अपना रंग है पर ऋषि कपूर ऋषि कपूर है एक व्यावसायिक अभिनेता जो हर फिल्म में अपनी रोमांटिक छवि को बरकरार रखे हुए हैं आज ऋषि कपूर को फिल्मों में लगभग चौदह वर्ष हो गए अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट काफी पहले का लिखा गया है तो उस समय ऋषि कपूर को लगभग चौदह वर्ष हुए थे और उन्होंने लगभग पचास फिल्मों में अभिनय किया इतफाक की बात यह है कि आज तो ऋषि कपूर जी भी हमारे साथ नहीं हैं और धींगरा साहब भी नहीं आज भी वह पंद्रह सोलह फिल्मों में रोमांटिक हीरो की भूमिका कर रहा है इसी ऋषि कपूर से मेरा पहला सवाल था मेरा नाम जोकर और बॉबी के निर्माण के बीच तीन चार वर्षों का अंतराल था इस बीच आपने क्या किया और यदि आपके पिता बॉबी से आपको हीरो नहीं बनाते तो क्या आप फिल्मों में आते या इतने सफल होते ऋषि सोफे पर लेटते हुए बोला मैं बचपन से ही अभिनेता बनना चाहता था मेरा नाम जी का सहायक था, था और इन तीन चार सालों में मैंने फिल्म की हर प्रक्रिया सीखी इस तरह कैमरे के सामने खड़े होने की जो झिझक थी वो खत्म हो गई आपने पूछा है बॉबी में अगर हीरो ना होता तो क्या अभिनेता बनता जी हाँ जरूर बनता बॉबी में पिताजी को नए रोमांटिक चेहरे की आवश्यकता थी और उन्होंने मुझे ले लिया भी हीरो थी पर उनका अंदाजा सही था बॉबी सुपरहिट हुई बॉबी के संदर्भ में यह पूछना उचित होगा कि इतनी सफल जोड़ी को दोबारा क्यों नहीं दोहराया गया आपका सोचना सही है पर डिंपल ने फिर शादी कर ली और कुछ ऐसे कारण थे कि यह जोड़ी एकदम दोबारा नहीं आई पर उसके साथ काम करने में काफी मजा आया उसके साथ मेरा काफी अच्छा तालमेल था काफी सालों बाद सागर में यह जोड़ी फिर बनी पर क्योंकि फिल्म नहीं चल पाई इसलिए आगे बात नहीं बनी आपके पिता हिना बना रहे हैं क्या उसमें आपकी कोई भूमिका है देखिए हमारे कपूर खानदान में रिवाज है कि स्टूडियो की बात घर में नहीं करते ताजी अगर चाहेंगे तो मुझे फिल्म में ले लेंगे पर मैंने उनसे इस बारे में कोई बात ना की है और ना ही करूंगा आपको फिल्मों में लगभग चौदह वर्ष हो गए पर आपकी गिनी चुनी ही हिट फिल्में हैं इसका कोई कारण आप बता सकते हैं देखिए कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप इस बारे में पहले से कोई कुछ नहीं कह सकता बहुत पहले किसी बुजुर्ग ने कहा कि जो आदमी फिल्मों में सफल होने और गंजे के सिर पे बाल उगाने का फार्मूला ढूंढ लेगा वो दुनिया में सबसे अमीर आदमी होगा मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई फार्मूला ढूंढ नहीं पाया मैंने भी बहुत कोशिश की बहुत सोचा पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा हूँ अब नगीना ही लें कुछ क्षेत्रों में इस फिल्म ने शोले से ज्यादा कारोबार किया है मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है कि फिल्म सुपरहिट हो गई फिल्म साइन करते समय मैं निर्माता को यह तो करार लिख के देता हूं कि अपनी योग्यता के हिसाब से मैं अच्छे से अभी अच्छा अभिनय करूंगा पर इसके साथ ही यह भी कह देता हूं कि फिल्म सफल होगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं फिल्म की सफलता की रसीद तो जनता ही काटेगी फिल्मों में छवि छवि बड़ी चीज है। है क्या आप इससे सहमत हैं? शत प्रतिशत। मेरी रोमांटिक हीरो की है और मैं इसी में सफल हूं दर्शक भी इसे पसंद करते हैं तो मैं क्यों छवि बदलू नहीं मैं नेगेटिव रोल नहीं करूंगा ऐतिहासिक भी नहीं दीदारे यार की असफलता से मैंने कान पकड़ लिए आजकल स्ट्यूम फैंटेसी का जमाना नहीं है लोग रोमांस और एक्शन देखना पसंद करते हैं मुझे वह रोल सबसे ज्यादा पसंद है जो कोई खास बात कहना चाहता हो और रोमांटिक हो तथा उसका कोई उद्देश्य हो आपने काफी हीरोइनों के साथ काम किया है क्या कोई आपकी मनपसंद हीरोन भी है मतलब जोड़ी के हिसाब से तालमेल के हिसाब से पुरानी कहावत है कि पहला प्रभाव सबसे अच्छा होता है इस हिसाब से डिंपल के साथ मेरा तालमेल था पर इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी हीरोइनों के साथ मेरी जोड़ी नहीं जमती या मेरा उनसे तालमेल नहीं है वास्तव में मैं ही एक ऐसा अभिनेता हूं जिसने नई और नवोदित अभिनेत्रियों के साथ काम किया है बॉबी में डिंपल प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरे लैला मजनू में रंजीता तवायफ में रति अग्निहोत्री सरगम में जया प्रदा बारूद में शोमा आनंद हथियार में संगीता भिजलानी विजय में सोनम और जन्म जन्म में देवेंद्र गोयल की लड़की वनिता हिरोइन है मुझे नए लोगों से कभी परहेज नहीं रहा है उनके साथ काम करने में मज़ा ही आता है आजकल फिल्म निर्माण एक गोरख धंधा है बदलते समय के साथ क्या फिल्मों का सेटअप आदि बदलने की जरूरत नहीं है मेरा मतलब पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना फिल्मी कहानी का पुराना फॉर्मूला वगैरह आप क्या कुछ नहीं कहेंगे जी मेरे ख्याल से फिल्मों का सेटअप बिल्कुल ठीक है और वक्त के साथ साथ बदलता रहता है अगर ऐसा ना हो तो कोई फिल्म चले ही नहीं फिल्मों के हर दौर में हर तरह की फिल्में बनती रही हैं और वो चली भी आजकल मारधाड़ वाली फिल्मों का दौर है पर कितने दिनों तक चलेगा यह नहीं कहा जा सकता इसके साथ साथ सामाजिक फिल्में भी तो चल रही हैं संसार और मजाल चल रही है पौराणिक कल्पना वाली नगीना हिट है जनता की रुचि अलग अलग है इसलिए अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं और चलती हैं बहरहाल मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद है अक्सर देखा जाता है कि स्टार निर्माता निर्देशक को अपनी पसंद के लोग लेने पर मजबूर करते हैं मसलन नायकार कहानी लेखक संगीत निर्देशक आदि क्या आप भी ऐसे ही स्टार हैं नहीं बिल्कुल नहीं मैं उनके क्षेत्र में दखल नहीं देता हाँ अपने रोल को देखकर यदि मुझे लगता है कि मैं बेहतर ढंग से कोई सीन कर सकता हूँ तो मैं निर्देशक को बताता हूँ यदि वो मान जाता है तो बेहतर है नहीं तो जैसा वो कहता है वैसा करता हूँ इसमें मेरा कोई ईगो नहीं इसी के साथ एक और सवाल है कि फिल्मों में एक दूसरे के रोल काटने, सीन कम करने की प्रथा है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे वरिष्ठ कलाकारों ने कभी उखाड़ने की कोशिश नहीं की इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अब वरिष्ठ कलाकार रोमांटिक रोल छोड़कर वरिष्ठ कलाकारों वाले रोल कर रहे हैं इस तरह मेरी उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं वे अपनी जगह खुश हैं और मैं अपनी जगह पर आप फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं आपका अभिनय के बारे में क्या दृष्टिकोण है क्या व्यक्ति जन्मजात अभिनेता होता है या कुछ और बात है देखिए मैं व्यावसायिक कलाकार हूँ फिल्में मेरे लिए व्यवसाय हैं जैसे अन्य धंधे हैं वैसे यह भी एक धंधा है मेरी सेवाएं भी व्यावसायिक हैं सुबह साढ़े बजे से रात साढ़े बजे तक काम और इतवार की छुट्टी अब तक की फिल्मी ज़िंदगी में मैं एक दिन में दो पालियों से ज़्यादा कभी काम नहीं किया मैं जन्मजात अभिनेता तो हूं नहीं पर स्वाभाविक अभिनेता ज़रूर हूं। मुझे जैसी भूमिका दी जाती है उसी के हिसाब से अभिनय कर देता हूं। हां, ऐसा नहीं है कि यदि फिल्म में भूखे आदमी का रोल है तो मैं भी चार दिन भूखा रहूँ या किसी फिल्म में पागल की भूमिका है तो मैं पागल बन जाऊँ जनाब अभिनय और असली जिंदगी दो अलग अलग चीज़ें हैं ये सिर्फ फलसफा है कि आदमी जन्मजात अभिनय होता है अभिनय का प्रशिक्षण लिया जा सकता है पर इसके लिए दिलचस्पी और अभिरुचि दोनों ही जरूरी है इस बीच मैंने ऋषि को याद दिलाया कि आशा चंद्रा अपने अभिनय स्कूल के प्रचार में यह दावा करती हैं कि उसने उसे अभिनय करना सिखाया क्या यह सच है ऋषि कपूर ने वित्रृष्णा से कहा पिताजी ने शुरू में डिंपल को अभिनय सीखने के लिए आशा चंद्रा के पास भेजा मैं उसका साथ देने के लिए चला गया अगर अभिनय सीखने से हर कोई स्टार बन जाता तो हमारे यहाँ करोड़ों स्टार होते और आशा चंद्रा भी कभी की हेमा मालिनी बन गई होती स्टार बनने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं अच्छा आपकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है और क्यों देखिए ये बताना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है फिर भी बॉबी प्रेम रोग तवाइफ हम किसी से कम नहीं लैला मजनू अमर अकबर एंथोनी आदि फिल्मों में मेरा अच्छा रोल था अच्छी फिल्मों का जिक्र आया तो कृपया ये भी बता दें कि क्या आपको आर्ट सिनेमा नया सिनेमा पसंद है नहीं बिल्कुल नहीं आर्ट क्या और नया क्या सिनेमा सिनेमा है जो दर्शक पसंद करें वही सही सिनेमा है नाम में क्या रखा है लोग नए सिनेमा का नाम लेकर व्यावसायिक होने की कोशिश करते हैं कितने ही ऐसे नाम हैं मैं भी सिनेमा का विद्यार्थी हूँ मैं एक फिल्म महोत्सव में भी गया हूँ यह बात शौक तक तो ठीक है पर उससे आगे नहीं ज़्यादातर ऐसी आर्ट फिल्में घर में अपने देखने के लिए बनाई जाती हैं मेरा जिस दिन ऐसा विचार बनेगा उस दिन आर.के का कैमरा उठाकर फिल्म बनाऊंगा और उसे अपने घर में ही देखूंगा प्रदर्शित तो वो होगी नहीं आपकी पत्नी हीरोइन रह चुकी है क्या कभी कभी अहम का टकराव नहीं होता खास तौर से जब पत्रिकाओं में आपके किन्हीं लड़कियों से प्रेम संबंधों की बातें छपती हैं देखिए मेरी बीवी हीरोइन रह चुकी है ये तो और भी अच्छी बात है वो फिल्मों में काम कर चुकी है इसलिए वो सब जानती है कि शोशेबाजी स्कैंडल्स टंटबाजी सब फिल्मी दुनिया का हिस्सा है वो काफ़ी समझदार हैं और इस पर ध्यान नहीं देती मैं आपको पहले भी कहा है कि स्टूडियो वाले रोल को मैं घर में नहीं करता और घर वाले रोल को स्टूडियो में नहीं अभिनेता और पति की अलग अलग भूमिकाएं हैं और मैं उन्हें बखूबी निभा रहा हूँ मुझे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा अच्छा आपके बच्चे बीवी आदि भी क्या आपकी फिल्में देखते हैं क्या कभी इस बारे में चर्चा भी होती है हाँ कभी कभी वीडियो पर फिल्में देखते हैं मेरे बच्चे मेरी फिल्में बड़े शौक से देखते हैं पर फिल्म में अगर खलनायक मेरी पिटाई करता है तो वे रोने लगते हैं अभी छोटे बच्चे हैं, चार वर्ष के आपके परिवार में कुछ परंपरा सी है कि जब अभिनय का बाजार मंदा पड़ने लगता है तो वो निर्देशन के क्षेत्र में आ जाता है मसलन राज कपूर शम्मी कपूर रणधीर कपूर क्या आप भी उसी राह पर चले ऋषि कपूर उत्तेजित होते हुए बोला अभिनय और निर्देशन दो अलग अलग चीजें हैं एक अच्छे निर्देशक को अभिनय के बारे में जानकारी ज़रूरी है अगर वो नहीं जानता तो अभिनय क्या खाक करवाएगा मैं भी निर्देशक बनना चाहता हूँ पर अभी नहीं। इसलिए नहीं कि मैं निर्देशक बनने के काबिल नहीं वरन इसलिए कि मेरे पास काफ़ी फिल्में हैं अभी अभिनय से ही फुर्सत नहीं मिलती और निर्देशन तो पूरे समय का काम है वक्त मिलने पर फिल्म ज़रूर बनाऊँगा और उसका निर्देशन भी करूँगा अच्छा आप स्टार पुत्र रहे क्या इससे आपके फिल्मी जीवन को कोई बढ़ावा मिला इस पर ऋषि ने ऊंची आवाज़ में पूछा क्या सभी स्टार पुत्र सफल हैं नहीं फिल्मों में जमे रहने के बहुत से कारण हैं कुछ तो बात है मेरे अंदर जो मैं अभी तक चल रहा हूं, अभी भी मेरे पास डेढ़ दर्जन से ज़्यादा फिल्में हैं और बड़े बड़े सफल निर्देशकों ने मुझे अपनी फिल्मों में बार बार लिया मनमोहन देसाई यश चोपड़ा रवि टंडन कल्प इनमें प्रमुख है मैं एकमात्र ऐसा अभिनेता हूं जिसके फिल्में सुपर हिट भी हुई हैं और सुपर फ्लॉप भी हुई हैं अच्छा आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं देखिए घर घर की कहानी पराया घर शेर दिल हमारा खानदान नकाब जन्म जन्म, विजय आदि यह कहते हुए ऋषि कपूर ने बात समाप्त की साय भारती अद्यतन ऋषि कपूर का सड़सठ वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर से 30 अप्रैल 2020 को बम्बई में एक अस्पताल में निधन हो गया तो साहब इसके साथ ही ही आज की बात समाप्त करता हूं और नामों के बारे में जो बातें मैंने आपसे कही एक बार विचार करिएगा बातें करिएगा उसके बारे में बातें करेंगे तो बातें चलती रहेंगी कुछ और आगे आप कहना चाहें तो जरूर कहिए आपकी बात सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगा और आज के लिए आपने अपना वक्त दिया है उसके लिए धन्यवाद और नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे I get hit.